श्री रामकृष्ण बचनामृत परिशिष्ट घ परिच्छेद एक देखो जितने दिन माया रहती है उतने दिन आदमी कच्चे नारियल की तरह रहता है नारियल जब तक कच्चा रहता है तब तक यदि उसका गूदा निकालना चाहो तो गुदे के साथ खोपड़े का कुछ अंश छिलकर जरूर निकल आएगा और जब माया निकल जाती है तब वह सूख जाता है नारियल का गोला खोपड़े से छूट जाता है तब वह भीतर खड़खड़ाता रहता है आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है फिर शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाता यह जो मैं है यह बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ लाकर खड़ी कर देता है क्या यह मैं दूर होगा ही नहीं देखा कि उस टूटे हुए मकान पर पीपल का पेड़ पनप रहा है उसे काट दो फिर दूसरे दिन देखो उसमें कोपल निकल रही है यह मैं भी इसी तरह का है प्याज का कटोरा सात बार धो परंतु उसकी बू जाती ही नहीं न जाने क्या कहते हुए उन्होंने केशव बाबू से कहा क्यों केशव तुम्हारे कलकत्ते में सुना बाबू लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है क्या यह सच है बाबू साहब जी ने पर चढ़ रहे हैं एक सीढ़ी पर पैर रखा नहीं कि इधर का हुआ इधर क्या हुआ कहकर गिरे अचेत फिर पड़ी डॉक्टर की पुकार जब तक डॉक्टर आवे आवे तब तक बंदे कूच कर गए और ये ही लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं हैं घंटे डेढ़ घंटे बाद कीर्तन शुरू हुआ उस समय मैंने जो कुछ देखा वह शायद जन्म जन्मांतर में भी न भूलूंगा सब के सब नाचने लगे केशव को भी मैंने नाचते हुए देखा बीच में थे श्री रामकृष्ण और बाकी सब लोग उन्हें घेर कर नाच रहे थे नाचते ही नाचते बिल्कुल स्थिर हो गए समाधि मग्न बड़ी देर तक उनकी यह अवस्था रही इस तरह देखते और सुनते हुए मैं समझा ये यथार्थ ही परमहंस हैं एक दिन और शायद 1883 सौ ईस्वी में श्री रामपुर के कुछ युवकों को मैं सांस ले गया था उस दिन उन युवकों को देख कर परमहंस देव ने कहा था ये लोग क्यों आए हैं मैंने कहा आपको देखने के लिए श्री रामकृष्ण मुझे यह क्या देखेंगे ये सब लोग बिल्डिंग इमारत क्यों नहीं देखते जाकर मैं ये लोग यह सब देखने नहीं आए ये आपको देखने के लिए आए हैं श्री राम कृष्ण तो शायद ये चकमक पत्थर है आग भीतर है हजार साल तक चाहे उसे पानी में डाल रखो परंतु घिसने के साथ ही उससे आग निकलेगी ये लोग शायद उसी जाति के कोई जीव हैं हम लोगों को घिसने पर आग कहाँ निकलती है यह अंत की बात सुनकर हम लोग हंसे उसके बाद और भी कौन कौन सी बातें हुई मुझे याद नहीं परंतु जहाँ तक स्मरण है शायद कामनी कांचन त्याग और मैं की बू नहीं जाती इन पर भी बातचीत हुई थी मैं एक दिन और गया प्रणाम करके बैठा कि उन्होंने कहा वही जिसकी डांट खोलने पर जोर से फस फ करने लगता है कुछ खट्टा कुछ मीठा होता है एक वही ले आओगे मैंने पूछा लेमोनेड श्री रामकृष्ण ने कहा ले आओ ना जहाँ तक मुझे याद है शायद मैं एक लेमोनेड ले आया इस दिन शायद और कोई न था मैंने कई प्रश्न किए थे आप में क्या जाति भेद है श्री राम कृष्ण कहाँ है अब केशवसेन के यहाँ की तरकारी खाई अच्छा एक दिन के बाद कहता हूँ एक आदमी बर्फ ले आया उसकी दाढ़ी खूब लंबी थी पहले तो खाने की इच्छा न जाने क्यों नहीं हुई फिर कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी उसी के पास से बर्फ़ ले आया तो मैं दाँतों से चबाकर सब बर्फ खा गया यह समझो कि जाति भेद आप ही छूट जाता है जैसे नारियल और ताड़ के पेड़ जब बड़े होते हैं तब उनके बड़े बड़े डंठलदार पत्ते पेड़ से आप ही टूट गिर जाते हैं इसी तरह जाति भेद आप ही आप छूट जाता है झटका मारकर न छुड़ाना उन सालों की तरह